ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर अवस्था दूसरा प्रश्न जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा यह प्रश्न स्वाभाविक है उठेगा ही एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही अब तक तुम चुनकर जिए हो जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती बाकी सब दिशाएं छूट जाती जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती तुम्हें पता चल जाता है मैं कौन अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा एक परिभाषा मिलती दिशा से कुछ चुन लिया चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है तुम कुछ हो स्पष्ट प्रतीत होने लगता है और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है इससे खतरा पैदा होगा जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो सारे चुनाव छोड़ दो सारा करतत्व छोड़ दो कर्ता का भाव छोड़ दो तो तुम घबड़ाओगे इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा बिखराव पैदा होगा अहंकार के तल पर निश्चित होगा क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है वह तुम्हारी आत्मा नहीं वह तो तुम्हारे कर्मों चुनावों का जोड़ है अहंकार अहंकार तो बिखरेगा अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो स्वच्छंद वही तो देशना है अश्चा की स्वच्छंद मत चुनो मत भविष्य का विचार करो मत तय करो कि क्या होना है जियो क्षण क्षण जहाँ ले जाए जीवन वैसे जियो सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा और सुख पत्ता तड़फेगा ये तो गलत हो रहा है जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है मैं कुछ और चाहता था ये तो असफलता हो रही ये तो विषाद का छना गया तो मैं हार गया तो अहंकार टूटेगा और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीबें खोजते रहे आदमी तो बड़ा चालाक है मैंने सुना मुल्ला मुलासुद्दीन एक राह गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा धौल जमा दी वो चारों खाने चित जमीन पे गिर पड़ा उठ के खड़ा हुआ बड़ा नाराज था लेकिन नाराज़ की एक क्षण में हवा हुई देखा कि पहलवान खड़ा एक झंझट की बात फिर भी लेकिन आदमी तो कुशल है चालाक, है उसने कहा महानुभाव यह आपने मजाक में किया है या गंभीरता से उस पहलवान ने कहा मजाक में नहीं गंभीरता से किया है ने कहा फिर ठीक क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद है अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर जाने और चल पड़ा आप झंझट लेनी ठीक नहीं इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को आदमी चालाक है बहुत मजा यह है कि अहंकार को तो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं तुम गौर करो तुम कुछ चाहते हो कुछ होता है फिर भी तुम समझा लेते हो कहते तो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गए हम ईमानदार थे इसलिए हार गए अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है इसलिए अकेला पड़ गया हूं इसलिए या मैंने पूरा उपाय ही कहा किया था मैं तो ऐसे ही गैर गंभीरता में ले रहा था तुम कुछ न कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो जीवन के पाठ को ठीक से पढ़ो तो जीवन रोज तोड़ रहा है क्योंकि जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे चुनाव वैयक्तिक इस समग्र को उनसे कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारे चुनाव अगर कभी कभी हल भी हो जाते हैं तो संयोग समझना ये संयोग की बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात चुन ली जिस तरफ अस्तित्व अपने आप जा रहा था बस भाग्यवसात बिल्ली निकलती थी और छींका टूट गए यह संयोग की बात समझना कोई बिल्ली के लिए छींका नहीं टूटता है यह बिल्कुल संयोगिक था कि तुमने चुन ली ऐसी बात जो होने जा रही थी लेकिन जब तुम्हारी चुनी हुई बात हो जाती तब तुम बड़ी अकड़ से भर जाते हो देखा करके दिखाती है और जब तुम्हारी बात टूटती और तुम्हारी बात सौ में निन्यानवे मौकों पर टूटती है, क्योंकि संयोग तो कभी सौ में एकाध हो सकते हैं अपवाद हो सकते हैं उन निन्यानवे मौकों पर तुम कुछ ना कुछ तर्क जाल फैला के अपने को समझा लेते हो कहीं दोष दे किसी तरह अपने को निवृत्त कर लेते हो जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता बिखराव का तो सवाल ही दूर है और अगर तुमने अष्टावक्र की बात मानकर चुनाव रहितता का प्रयोग किया तो निश्चित बिखराव होगा लेकिन एक बात ख्याल रखना तुम्हारा नहीं है बिखराव तुम्हें जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसे का तो कोई बिखराव नहीं परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया अहंकार तुम्हारा ही निर्मित किया हुआ है वही टूटेगा जो तुमने बनाया है वही टूटेगा जो तुमने नहीं बनाया है वो कभी टूटने वाला नहीं हाँ अहंकार बिखर जाएगा और जब अहंकार बिखरेगा तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफे पता चलेगा और वही वास्तविक बात है तो पूछते हो ठीक पूछते हो कि तब क्या विक्षेप रहित की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की जो परम अवस्था है विक्षेप रहित है। विक्षेप रहित का अर्थ होता है वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं इसका मतलब यह हुआ कि अब तुमको चुनाव ही नहीं करते नहीं तो विक्षेप होगा ही समझो तुम ध्यान करने बैठ गए और एक कुत्ता आके भौंकने लगा विक्षेप पैदा होगा क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे अब ये कहाँ बेवक्त कुत्ता आ गया अब तुम समझाते हो कि न मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब इन सज्जन को भौंकने की याद आई है कभी और भोंक लेते चौबीस घंटे पड़े तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा बड़ी हैरानी होती कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तभी रोने लगता है अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो वो रोने लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र रहूंगा एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है तुमने चाह एकाग्र रहूंगा और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे कर रहे हैं आवाज़ कर रहे हैं ट्रक जा रहे हैं हवाई जहाज उड़ रहे हैं पत्नी चौके में खाना बना रही बर्तन गिर रहे बच्चे रो रहे शोरगुल बच्चे कर रहे कुत्ते बौंक रहे कौवे चिल्ला रहे सब तरफ हजार हजार चीजें हो रही तुमने जैसे ही तय किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा अब मैं कोई अपने मन में विकल्प आने दूंगा अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा निर्बाधा घड़ी भर बैठूँगा बस बाधा आनी शुरू हो गई कैसे बाधा आ रही है अष्टावक्र कहते हैं तुमने निर्बाधा रहने का जो तय किया उससे आ रही इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है न मैं हूं एकाग्रता का मेरा कोई पक्षपात नहीं एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है इससे तो और अशांति बढ़ती है फिर ध्यान का क्या अर्थ है साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं तुम यही पाओगे वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता उन्हें कुछ भी पता नहीं है उन्हें काखा खा गा भी पता नहीं ध्यान यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं कभी नहीं हजार बार नहीं ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहित एकाग्रता तो कैसे हो सकता है एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए ध्यान का अर्थ होता है अनेक ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे बच्चा रोएगा रोने देंगे कुत्ता भोंकेगा भोंकने देंगे हम हैं कौन बाधा डालने वाले इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाने वाले कौन मैं कौन हूं जो कहूं कि कुत्ता अभी, कौवे अभी ना भोंके और कौए अभी काव का करें और बच्चे अभी रोए नहीं गाड़ियां अभी रास्ते पर ना चले हवाई जहाज आकाश में ना उड़े मैं कौन हूं विराम लगाने वाला ये तो बड़े अहंकार की घोषणा है कि मैं विराम लगा दूं नहीं मैं कोई भी नहीं हूं जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा कुत्ता भोंकता रहेगा मैं राजी रहूंगा कुत्ते की भोंकने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी गूंजेगी मेरे अंतस्थल में सुनता रहूंगा लेकिन मेरा चूंकि कोई विरोध नहीं है तो विक्षेप पैदा नहीं होगा मेरी कोई मांग नहीं है कि कुत्ता न भोंके तो मुझे कोई चोट ना लगेगी जैसे ही तुमने एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना लिया देखा तुमने कभी पैर में घाव हो जाता तो दिन भर उसी पर चोट लगती बच्चा आके पैर पर चढ़ जाता तुम चकित होते हो कि इतने दिन हो गए जिंदगी हो गई कभी ये बच्चा पैर पर नहीं चढ़ता आज पैर पर चढ़ गया राह से निकलते हो किसी का धक्का लग जाता है दरवाजे का धक्का लग जाता है चीजें गिर पड़ती ये रोज ही गिरती थी और यह बच्चा अनेक बार चढ़ा था लेकिन कभी पता नहीं चला क्योंकि घाव ना था आज घाव है तो पता चलता है कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा घाव देख के सारी दुनिया तुम्हारे पैर पे गिरी पड़ रही है घाव का किसी को पता नहीं जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की बस घाव पैदा हो गया अब छोटी, छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी तुमने ख्याल किया होगा ध्यान करने बैठो कहीं चींटी सरकने लगती अभी तक नहीं सरक रही थी जिंदगी भर नहीं सरकी थी कहीं खुजलाहट उठती कहीं लगता है कि सिर में कोई चींटी चढ़ गई कहीं पैर सो जाता है हजार काम एकदम शुरू हो जाते हैं, जैसे सारा संसार तुम्हारे ध्यान के विपरीत ध्यान के विपरीत नहीं एक के है एकाग्रता के विपरीत है संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी एकाग्रता की चेष्टा में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं तुमने कह दिया कि अब मैं नहीं चाहता न चींटियां चलें न हवाएं चलें न पक्षी बोलें न रास्ते पे कोई चले न बर्तन गिरे तुमने सारी दुनिया को कह दिया अभी मैं ध्यान कर रहा हूं सब ठहर जाए तुमने घोषणा कर दी विपरीत की विक्षेप पैदा होगा हजार हजार विक्षेप पैदा होंगे इससे सिर्फ क्रोध पैदा होगा अशांति पैदा होगी ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता नॉन कंसंट्रेशन शांत होकर शिथिल होके बैठ गए जो होता है होता है स्वीकार कर लिया इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी वो अहंकार है और एक चीज समलेगी वो तुम एक चीज जाएगी अहंकार है एक चीज आएगी तुम जाओगे परमात्मा आएगा या तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा जब तुम्हारा कोई चुनाव नहीं तब जीवन में एक सहजता आती साधु को कबीर ने कहा है साधु सहज समाधि भली यह कौन सा मुकाम है फलक नहीं जमी नहीं कि सब नहीं शहर नहीं कि गम नहीं खुशी नहीं कहां यहले के आ गई हवा तेरे दयार की अगर तुम ऐसे चुप होके बैठ गए अनेक आग्रह होकर बैठ गए तो एक दिन पाओगे यह कौन सा मुकाम है फलक नहीं जमी नहीं कि सब नहीं शहर नहीं कि गम नहीं खुशी नहीं कहा यहले के आ गई हवा तेरे दयार की तुम ही थे मेरे रहनुमा तुम ही थे मेरे हम सफर ही थे मेरी रोशनी तुम ही ने मुझको दी नजर बिना तुम्हारे जिंदगी समा है एक मजार की तुम छोड़ दो अपने को परमात्मा के हाथों में निश्चित कुछ बिखरेगा जो बिखरेगा वो बिखरने ही के लिए बिखरना ही चाहिए वो बिखरे यही शुभ है और कुछ समलेगा जो संभलना चाहिए वही समलेगा अभी गलत तो संभला है सही सोया है गलत को जाने दो ताकि सही जाग सके और सही तभी जागता है जब गलत थट जाए असार को असार की तरह देख लेने में सार का जन्म है असत्य को असत्य की तरह पहचान लेने में सत्य की पहली किरण है